में सृष्टि कही गई किंतु में उन वाक्यों का शास्त्र नहीं, जीव परमात्मा एक बुद्धि में, में प्रवेश करने के लिए ही कहा गया सृष्टि प्रलय आदि जिस प्रकार साहना संबाद में बाघ आदि अस्प कहा, आख्याय का कल्पित से कहा पूर्व पुष्य ने शंका कि वो जो प्राणादि संवाद है उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं ये ठीक नहीं क्योंकि देवता सदुपयोग क्या है वो चेतना है तो मुख्यार्थ हो सकता है ऐसा शंका करने से पदप्र सिद्ध मित्र से सिद्धांतिकता नहीं शाखा भेद अन्य था, था, था प्राणादि संवाद सबनाता यदि संवाद परमार्थ होता तो एक रूप होता संवाद सर्वशाखा में एक रूप कहना चाहिए विरुद्ध होने के प्रकार नहीं कहा जाता यह तो परस्पर तो तो में व्याहतीदि शब्द न मुख्य प्राण अतिरिक्त बाघादे उत्तम समाधान में हो गया था कुछ भी विवाद क्विद मान नाम, प्राणा नाम, स्वयं निन्नत्मता प्रजापतिपगता भिन्न भिन्न शाखा में कैसे <coughs> <coughs> संवाद अलग अलग प्रकार कहीं कहीं साया इंद्र को परस्पर विवाद की श्रेष्ठ में हूँ किंतु स्वयं निर्णय करने के लिए होकर के प्रजापति के पास गए प्रजापति उपगता प्रजापति के समीप जो गए प्रजापति ने कहा यस्मिन शरीर में दम प्रापिष्ठतर में सह वह होती जो जिसके उपक्रमण होने पर ये शरीर पहले से तो पापिष्ट है दुर्गंध युक्त है और पापिष्ठतर हो जाएगा जी निकल जाने पर मर जाता वो श्रेष्ठ है तुम्हें ऐसा कहना पर ते नुक्ता नाम प्रवास श्रेय थे प्रत्येक इंद्र के, एक साल जाकर बाहर भी रह करके अपसाए क्वचित तो स्वातंत्र न कहीं तो प्रजापति के कथन करने पर और कहीं कहीं अपने स्वयं भी अपने व्यापार सुपरत होकर के शरीर में इदम पापीष्ठतरम तिष्ठ यरीर में इदम पतती आलोच्य <laughs> अपने आप विचार करने लगे जिसके उत्क्रमण होने पर यह शरीर नष्ट हो जाएगा ये हम लोग को मे श्रिष्ट है ऐसा विचार करके प्रवेश प्रवास कहा गया कहीं कहें क्वचित पुनर्वाघ मुख्य प्राण अपराधे मुख्य प्राण के नाम नहीं वाग चक्षु वाघ चक्षुषत्र चार्य नाम है क्वचित त्वगा देव क्वचित त्वगा देव धोतकार क्वचित त्वगा देवे क्वित्वादि कहीं तगा इंद्रिक विरुद्ध अनेक प्रकार संवाद श्रवणमस्त भिन्न भिन्न शाखा में ये संवाद विभिन्न प्रकार शीयते तो अलग प्राणसंवादश्रुति मिथ्यो विरोध नाण्यमित उपसंहरती सिद्धांति का प्राणसंवादश्रुति परस्पर विरोध विरोध होने से स्वाध में नहीं यदि स्वार्थ में प्राम्य होता परस्पर विरोध नहीं एक रूप ही संवाद होना चाहिए तस्मा यथार्थ स्रोत में उनका तात्पर्य नहीं उत्तृष्टान्त ता अनुरोधात उत्पत्ति वाक्या विवक्षिता जैसे प्राण संवाद आदि वाक्य है विवक्षित अर्थ नहीं है इसी दृष्टान्त के अनुरोध से उत्पत्ति वाक्य भी जो अर्थस्वा में तात् नहीं क्वचि आकाशादिक्रमण सृष्टि क्वचिद्रमेण क्वचि प्राणादिक क्वचिक्रमें एक परस्पर आहति दर्शन कहीं तो आकाशादिक्रम से पांच भूतगृत्पत्तिर <coughs> तो मैया क्वचिअग्नक्रमण छात्र किमें तेजस त्रीन ते भूतगृत्पत्ति क्वचि प्राणादिकमें कहीं तो आक्रमण इमान सर्वान्जत तो, ये परस्पर विरोध दिखता है इसलिए यह स्वाथ में तात्पर्य नहीं तथा उत्पत्ति वाक्यान अभी प्रत्येक तात्पर्य तात्पर्य नहीं प्रतिकल श्रुति भेद शिष्टवाद उत्तर श्रुतीना प्रतिसर्गम अन्यवाद व्यवस्था अर्थवत्या पूर्वपक्ष शंका करता है कल्पम कल्पम प्रति प्रति कल्पम भिन्न भिन्न कल्पम में सृष्टिभेद भिन्न भिन्न सृष्टि है ईष्ट तो उसमें प्रतिसर्गम अन्यथा अलग अलग सृष्टि अन्य अन्य प्रकार है इसलिए व्यवस्था से अर्थ होता है किसमें आकाशादिक्रम से सृष्टि किस कल्प में किस कल्प में तेजादिक्रम से सृष्टि कहीं प्राणादिक्रम से कहीं बिना क्रम एक साथ सृष्टि ये हो सकता है ऐसे व्यवस्था हो सकती है इसे करता है पूर्व की कल्प सर्ग भेदात संवाद श्रुतिनाम उत्पत्तिश्रुतिनाम से प्रतिसर्गम अन्यथात्मती चेत कल्प अलग अलग कल्प में अलग अलग सर्ग सृष्टि उनके भेद से प्राण संवाद सृति हो उत्पत्तिश्रुति हो प्रतिसर्गम अन्यथात्म तो प्रत्येक अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रकार है तो कोई विरोध नहीं विरोध नहीं व्यवस्था में किस कल्प में कैसी सृष्टि ऐसा हो जाएगा इस चेत सिद्धांति कहता है सिद्धे प्रामाण्य व्यवस्था कल्पीय पहले श्रुतियों का स्वार्थ में है ये निश्चय हो तो फिर व्यवस्था में किस कल्प में कैसे ऐसा कल्पना करेंगे तो अध्यापी सिद्धम इस उत्तर अभी स्वार्थ में प्राम इसलिए वो व्यवस्था कल्पना नहीं कर सकते नयोजन यथोग बुद्धि अवतार प्रयोजन देते न क्योंकि सृष्टि आदि श्रुति का आकाश इसी क्रम से सृष्टि हुई उसके ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं निष्प्रयोजन तो आप तो फिर इसमें तो इसका ये प्रयोजन व्यरिकण जीव ब्रह्म की एकता इसकी बुद्धि में प्रवेश करने के यही प्रयोजन है उसको छोड़कर के अन्य प्रयोजन नहीं ठीक है ताशा हम प्रयोजन अवतम तो आप ही स्वीकृत सृष्टि का प्रयोजन तो आपने स्वीकार किया जो के हमने स्वीकार किया अद्वैत बुद्धि में अवतरण करने के लिए बुद्धि में प्रवेश करने के लिए प्रयोजन प्रविजन नहीं प्रयोजन प्रकटे भी अन्य प्रयोजन नहीं सृष्टि प्राण संवाद का इसको भी स्पष्ट करते ही न ही अन्य प्रयोजन बदतम संवाद उत्पत्ति श्रुति नाम सक्यम कल्पित संवाद प्राण संवाद आकाश आदि उत्पत्ति प्रतिपादी के श्रुतियों का अन्य प्रयोजन उनका कोई दूसरे प्रयोजन है ऐसे कल्पना नहीं कर सकते क्यों नहीं करे टीका प्राणादि भाव प्राप्तय है ध्यानार्थम प्राणादि संकीर्तन संकट है ध्यान करने के लिए प्राणादि का संवाद संकीर्तन है प्राणादि भाव प्राप्त है ध्यान से प्राण भाव को प्राणत्व तो को प्राप्त करेंगे समस्टिपाण प्राण गर्भव को प्राप्त कर इसलिए संवाद आया शंका करता है पूर्व पीछी तथा तो प्रतिपत्ति ध्यानार्थमित चेत जो कहा गया है संवाद तथा तो प्राणाधिभावत्व तो, प्राणादित्व तो, प्राणाधिभाव तो, की प्राप्ति के लिए ध्यान के लिए कहा गया निष्प्रयोजन तो नहीं है कम यथा यथा, यथा उपास होते उपनिषद में जैसे जैसे उपासना करता है ऐसे फल प्राप्त करता है तो प्राणाधि प्राप्ति के लिए ध्यान करने के लिए प्राणादि का कथन किया गया तो स्वार्थ तात्पर्य नहीं है ऐसा क्यों कहेंगे न्यायसाम्या कलहादि ध्याना तत्पाप्ति तो फलम चाह उसी न्याय से कलहादि ध्यानादियों के कलहादि ध्यान से कलहादि उसके उनके ही प्राप्ति फल होगा तत्व तो अनिष्टम पर सिद्धांत कहता है यदि यथा यथा उपास्य है तदेव तो होती प्राणादि प्राप्ति के लिए ध्यान के लिए प्राणादि संकृतन नहीं जो परस्पर इंद्रियों का कलह हुआ कलह का ध्यान करेंगे तो क्या प्राप्त करेगा कलह को प्राप्त करेगा तत्व अनिष्टम इसे परिहार करता प्रति प्रति तो है सिद्धांत न कल उत्पत्ति प्रलया नाम प्रतिपत्ति अनिष्ट तो आप इष्ट है किन्तु कलह को प्राप्त करना आकाश आदि की उत्पत्ति ध्यान करेंगे तो फिर उत्पत्ति होगी आकाश आदि का प्रलय चिंतन करें तो, तो अपना प्रलय होगा तो उत्पत्ति प्रलय प्राप्त किसको इष्ट नहीं तो, तो बिना उपासना प्र उत्पत्ति प्रलय होता ही उसको प्राप्त करने के लिए संवाद उत्पत्ति आदि वाक्य ऐसा नहीं कर सकते प्राण प्राण वैशिष्ट्य अवताराथम उपवाद्य दाष्टान्तिक उपसारती है प्राण संवादश्रुतियों का वाक्य प्राणवैशिष्टअवोध प्राण स्रेष्ठ है उसका ज्ञान कराने के लिए ही वो सब संवाद श्रुति है ये प्रतिपादन करके ये तो दृष्टान्त है दृष्टांति के आकाशादि सृष्टिवाक्य उसका उपसार करते हैं उत्पत्ति आत्मीकत्व बुद्धि एव न अन्य अर्थ कल्पित उनकी उत्पत्ति आदि से प्रलय श्रुति आत्मीकत्व आत्म ब्रह्म की एकता ये बुद्धि ज्ञान होने के लिए ज्ञान उत्पत्ति के लिए ही इस श्रुति वाक्य उत्पत्ति आदि अध्यारोप करेंगे और उनका फिर निषेध करके एक आत्म अद्वितीय ब्रह्म उत्पत्ति के पहले था कारण से नहीं निहना नस्ती करके का निषेध करके अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान कराने के लिए ही उत्पत्ति पद ऐसे न्याय न न्याय था अन्य उनका कोई प्रयोजन उत्पत्ति न उत्पत्ति पर आधारित उत्पत्ति उत्पत्ति आदि पर नहीं प्रार्थमिक तो नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। फलितम जो निष्पन्न हुआ चतुर्था तो आश्चर्य करके स्पष्ट करते चतुर्थ बात है नास्ती भेद कथन चन अतः ना उत्पत्ति कथन तो चल उत्पत्ति प्रलय कृत भेद किस में है नहीं। ही नहीं वस्तु अद्वित ही सत्य उत्पत्ति आदि स्थिति विरोधम अद्वैत परिहित्य उत्पत्ति प्रलय आदि श्रुति का विरोध अद्वैत मत परिहार किया तो ज्ञान के लिए ही कहा गया है उत्पत्ति आदि में तात्पर्य नहीं है उपासना विधि अनुपपति विरुद्ध हम परिहित अभी पूर्वी कही गया उपासना विधान क्या गया अब देते ही तो उपासना भी व्यर्थ है एक आदितीय ब्रह्म है उपासना विधि भेदम बिना अनुपपत्य भेदम सिद्ध हो जाएगा अनुपति विरुद्ध का परिहार करता है सिद्धांत श्रस्त्रिधा मध्यमोत्कृष्ट आश्रमात्पापद उपासनोपदेस्त्री मध्यम उत्कृष्टि अंत का तारतम्य से भिन्न भिन्न दृष्टि वाले आश्रम वाले वर्ण वाले तीन प्रकार है तदर्थम अनुकंपया इ उपासना उपदिष्टा उन्हीं के लिए खीन दृष्टि मध्यम दृष्टि वाले के लिए उपासना उपदिष्टा उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए वेद भगवान के द्वारा उपासना उपदिष्टा ये तदर्थम उनके हीन दृष्टि मध्यम दृष्टि वाले के लिए टीका आश्रमिनो आश्रमो वर्णिनश्च जो कहा आश्रम वाले मत से अर्च करें तो आश्रम वाले हो जाएंगे उसपलक्षण है वर्ण वाले आश्रमो वर्णिनश्च कार्य ब्रह्म जो कार्य की उपासना करते वो हीन दृष्टि वाले शांत ही दुष्ट का है, है, है, है, है, है कार्य ब्रह्म उपासना करने वाले जो कारण ब्रह्म माया विश्व चेतन कारण ब्रह्म के उपासना है कार्य नहीं कारण अद्वित ब्रह्म दर्शन सीधा स्तु उत्तम दृष्टि जो अद्वित ब्रह्म कार्य कारण से विलक्षण उसको ज्ञान जिनका स्वभाव है उत्तम दृष्टि वाले इसी प्रकार तीन दृष्टि वाले अधिकारी एवं एक त्रिवीसेष मध्य तीनों में से तेसा मध्यम मंदाना मध्यमान से उत्तम दृष्टि प्रविशार्थम दयालुना वे दे देना उपासना उपदिष्ठा मध्यम दृष्टि मंद दृष्टि वाले के लिए ही उपासना उपदिष्ठा उपासना का उपदेश क्या गया दयालुना वे देना किसी उत्तम दृष्टि प्रविशार्थम उत्तम दृष्टि में प्रवेश के लिए ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए उपासना से अंतग्रमण शुद्ध होना पड़ो उत्तम दृष्टि होकर के ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करेंगे तथा कि उपासना अनुष्ठान द्वारा न उत्तम एकत्व तो दृष्टि क्रमें प्राप्ता उपासना अनुष्ठान के द्वारा अंत कौन शुद्ध होने पर उत्तम उत्तम कौन सा है एकत्र तो दृष्टि अद्वितीय ब्रह्म कार्य कारण रहित ब्रह्म में हूँ ऐसे ज्ञान क्रमेण प्राप्ता प्राप्त होंगे उत्तम सुव अंत... अंतर भविष्य <coughs> उत्तम अधिकारी में अंतर्भुक्त तो हो जाएंगे इसलिए उनके लिए उपासना उपदिष्टा है श्लोक व्यावृत्तिया श्लोक के द्वारा जिस शंका की निवृत्ति होती पहले कहते भगवान भाष्य का यदि परुद्धबुद्ध मुक्तस्वभा एक द्वितीय इत्यादिश्रुतिभ्यो असदन किमर्थ इनम उपासना उपदा यदि एक ही आत्मा हैशुद्धबुद्ध मुक्तस्वभाव है। पर एक परमा अभी परमा के एक अद्वित एक बहुत श्रुति है और उससे भिन्न असधन्यतः एक अद्वितीयात्मा से भिन्न सौ मिथ्या है असत्य किय उपासना उपदिष्ट है उपासना की सी उपदिष्टा है ये शंका ठीक है तस्व पर सत्य प्रमाणमा अद्वितिया आत्मा परमा सद्रूप है उसमें प्रमाण एकद्वितम सदमेंदम अग्र एकम एवं अद्वित एकम एवं अद्वितीय सजाते विजाते भेद रही अद्वितीय ब्रह्म ये एक परमा सत अद्वितीय ब्रह्मिक विषय तेन अविरोध माह अद्वेत की प्रतीति तो होती है कि मिथ्याद्वैत विषय प्रती है ब्रह्मीजी की इसीलिए मिथ्याद्वैत होने से पारमार्थिक अद्वैत के साथ कोई विरोध नहीं <coughs> कल्पित जल का विरोध नहीं है वस्तुते ध्यान है, फिर ध्यान विधि विरोध होता है अद्वैत का किमर्था उपासना उपदिष्टा उपासनाव विषद उपासना का उपदेश कैसे किया गया पूर्वी स्पष्ट करता है आत्मावार द्रष्टव्य हो ऐसा क्या ज्ञान का अनुवाद करके श्रोतव्य मंतव्यो निध्यासित निधिध्या विधान किया गया ठीक है ही निजी इति उपासना अत्रिध्यासित निजी निधिध्यासन का विधान किया गया वही तो उपासना है अगे य आत्मात्मा टीका में यह आत्मा इत्यादि सब जिज्ञासितव्य ध्यान विधि जो पाप रहित शुद्ध है उसको जानना चाहिए जानने की इच्छा करें जि जिज्ञासित विशेष में उसका ज्ञान प्रश्न करना चाहिए अर्थात तो उपासना का ध्यान का विधान सक्रत्म को आत्मे तो उपासित इत्यादि श्रुति को इसम इतना सशबदेन समाधिम अधिकारी समाधिमान थे स अधिकारी समाधि संपन्न अधिकारी संकल्प करे ध्यान करे अद्वैत वस्तुत् कर्म विधिरोधो भी प्रसरती <kling> आत्मा उपासीता इत्यादिश्रुतिसनाधान है उपास अद्वैतवास्तव हो तो कर्म विधिरोधे कर्मा चहोत्रादीन विधान कित कि उपदाध अग्निहोत्रादी कर्म कि उपदे अद्वैत पारमिकतने उपासना कर्म विधानद्यत अद्वैताकारिणिया प्रति विधिद्वयम सवकाश में पैर सिद्धांति करता है जो अद्वैताधिकारी उत्तम अन्कीपेक्षा अंतर प्रति अन्या मंददृष्टिवा मध्यम दृष्टि प्रति विधिदर्म उपाससना है सवकाश में ये परह करता है सिद्धांति शेणु तरण कारणश न उपासनापदेश कर्म उपदेश गृह उपासस उपदेश में कर्मोपदेश में क्या कारण है सुनो तदे कारण अक्षरयोजनया प्रकटी अभी जो उपासना कर्मोपदेश अक्षरयोजना करके स्पष्ट सिद्धांति आश्रम त्रिवधा आश्रम कार्य के आश्रम में आश्रमशे अश्वादी अच्छु आश्रम बा्ले आश्रम अश सी ये सी ते आश्रमिण आश्रम आश्रम का आश्रम बा्ले अर्थ अभीकृत आश्रम बल्ले अर्णिश्च मग अवर्णबैदिकलने मगे गी आश्रम आश्रमशेन आश्रमेन गृह्यता वर्णिस्तु कथम गृहेरण आश्रमश से आश्रम वाले ग्रहण करो ग्रहणको वाले के ग्रहण क्यों करना आश्रम क्या कि आशंकिया आश्रमशार ये उपलक्षण आसन शोधप्रदर्शन उपलक्षण वर्णि का उपलक्षण से वर्ण का भी वर्णबाले के का ग्रहण करना इस प्रकार आसन के शूद्रान्यावर्त्य तैविका ग्रहणा मार्ग काशेषण वर्णिन मगगा वर्णबालागगा मगगा वैदिक वैदिक शूद्रों का अधिकारी नहीं शूद्रान्यावर्त्य शुद्रों की व्यावृति करके ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य ग्रहण करने के लिए मार्गगा वर्णिश्च मार्गगा वर्णि से आ जाते वर्ण वाले फिर मार्गगा कहने का अधिकार वैदिक मार्ग में जाने वाले शुद्र भिन्न त्रैवल्य लेना है आश्रम शब्द से प्रदर्शना त्रैविध्य में आकांक्षा द्वारा स्फोती मार्ग का करते टिप्पणी वेद उपदिष्ट मार्गाम क्षेत्र त्रैवध्यमें आकांक्षा द्वारा स्फुति किस प्रकार तीन प्रकार है आकांक्षा करके स्पष्ट करते कथम तीन प्रकार आसन मध्यमोत्कृष्ट कार्यब्रह्म विषयता निकृष्ट जो कार्यब्रह्म मध्यम कारणब्रह्म विषयता कारणब्रह्म उपास उत्कृष्ट अद्वैत विषयता जो को विषय करने वाले ज्ञानी ज्ञान वाले वो उत्तम वो वाले ऐसा सं एवं पूर्वार्ध्याय उत्तरार्धरती पूर्वाधश्लोक की व्याख्या भी आश्रस्त्रीन मध्यम दृष्ट है, है। उत्तराधिक की व्याख्या करते उपासना में निकृष्टा मध्यम उत्कृष्ट दृष्टि यहाँ दर्शन सामर्थ्य ते मंद मध्यम उत्तम बुद्धि सामर्थ्य बुद्धिसमर्थ्ययुक्त उपासना उपदेय तदर्थम उनके लिए लिएसना उपदे मंद मध्यम दृष्टि आश्रमा मंद दृष्टिवाल मध्यम दृष्टिवाले आश्रम वर्णवा के लिए कर्मा च उपासना और कर्म का विधान किया गया कर्म उपदेश तदर्थ समाह कर्माणी च कर्म भी के लिए व्यावृत्या दर्शयती जिसकी व्यावृत्ति होती उसको दिखाते न आत्मा एक एवं अद्वित है तो निश्चित उत्तम दृष्टि जो उत्तम दृष्टि है उनके जिनको ज्ञान है आत्मा एक अद्वितीय अद्वितीय ब्रह्म एक ही है उसे बिना कुछ भी नहीं ऐसा निश्चित तो उत्तम दृष्टि अधिकारी उनके लिए उपासना कर्म नहीं दयालु न अनुकंपया जो दयालु वेद के द्वारा अनुकंपा करके ये उपदेश किया गया उपासना का कर्म का टीका में वेदन उपासना आदि उपदेश मंदा मध्यमान चम अनुग्रह सिद्ध थी उनके पर कृपा दया करने के लिए उपदेश किया गया तो उपासना उपदेश करेंगे वेद के द्वारा मंद अधिकारी मध्यमों के दे उनका अनुग्रह कैसे होगा इतना क्या है सन्मार्ग का संत कथम इमाम उत्तम आम एकत्र दृष्टि प्राप्त नहीं हुई एकत्र प्राप्त करने के लिए उत्तम दृष्टि वाले होने के लिए शुद्ध अंतकरण हो पहले सनमार्ग होने पर ही अंतकरण शुद्ध होता है जो शास्त्र के विरुद्ध कामी है आगे अंतगोण शुद्धि परमात्मा प्राप्ति का आसान है का शास्त्रीय मार्ग में चलने वाले शास्त्रीय मार्ग में जाकर के ही अंतगोण शुद्ध होने पर परमात्मा प्राप्त करेंगे सन्मार्ग सं कहा संत हो करके कैसे इसलिए पहले स्वकाम कर्म भी वेद में कहा गया कम से कम कामना की इच्छा से भी वैदिक मार्ग में चले कामना करके ही कर सकाम कर्म भी करे जो शास्त्र बहिर्भूत शास्त्र प्रमाण नहीं मान करके मनमानी करते उनके अपेक्षा सकाम कर्म करने वाले वैदिक मार्ग में चलने वाले श्रेष्ठ है वैदिक मार्ग में चलेंगे सकाम कर्म करेंगे फिर वैराग्य होने पर निष्काम कर्म उपासना करेंगे इसी प्रकार ज्ञान मार्ग में प्रभुत्व होंगे इसलिए वेद में स्वर्गादि प्राप्ति के लिए कर्म विधान किया गया सन्मार्ग होने के लिए सम्मार्ग होने पर ही आगे सन्मार्गगा संत ये उत्तम दृष्टि को प्राप्त करेंगे एकत्र दृष्टि को प्राप्त करने के लिए उपासना कर्मों का उपदेश किया गया प्राप्त रिथतिष्ट कर्मा चय के साथ जो उपास्य है वास्तव ब्रह्म नहीं भेद दृष्टि से जिसकी उपासना करते उपास्य वास्तव ब्रह्म नहीं वास्तव ब्रह्म तो अद्वितीय है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित जो देश काल वस्तु परिच्छेद हो गया वो अपरिचिन हो गया तो ब्रह्म नहीं ब्रह्म शब्द का अपरिचिन अनंतम ब्रह्म देश काल वस्तु परिचित रहते है उपास्य अपने से भिन्न है वस्तु परिचन्न हो गया और ब्रह्म नहीं है इसलिए जो उपासना करते हैं मंद मध्यम दृष्टि विषय तुम उपासना से मंद मध्यम दृष्टि वाले उनका ये उपासना मंद दृष्टि विषय है इसे भानुवती मनसा न मनते ये तदय ब्रह्मत्वं विधि नेदम यदि उपास मनसा न मन होते मन से मनन कोई नहीं करता है यह न मनोमतम जिसके द्वारा मन भी विषय हो जाता है मन भी प्रकाशित होता है मन का जो प्रकाश है मन उसका मनन नहीं करता है मन स्वयं उसके द्वारा प्रकाशित है तदेव ब्रह्मतम विधि मन का भी जो मन मन को भी प्रकाश करने वाले नईदम यदि उपास्य है इधम तो उपासना करते ब्रह्म नहीं भेद दृष्टिया उपास्य ब्रह्म नहीं अद्वैत दृष्टि तो वर्णश्रम भेदाभिमावादेव नोपासन कर्म मत अद्वैत दृष्टि अहमस ब्रह्म शुद्ध चैतन्य स्व प्रति का की एकता है सौंपति का लक्ष्यार्थ जो विचार करेंगे उपाधि विनिमुक्त समाधि दशा सत्पन्न शुद्ध चैतन्य देह स्थूल सर्ग सूक्ष्म से अतिरित है तीनुसर्य से भिन्न पंचकोषादित है स्थूल स्वर से भिन्न है उसमें वर्ण आश्रमादि कभी है ही नहीं शुद्ध चैतन्य में अद्वितीय ब्रह्म की एकता करनी वाच्यार्थ में भेद है देह में वर्णाश्रम है किन्तु तो एकत्व करना है शुद्ध चैतन्य कूटस्थ के साथ जिसमें वर्णाश्रम आदि का सं�... है संबंध नहीं अब अद्वित दृष्टिना वर्णाश्रम में भेद अभिमान अभाव यदि वर्णाश्रम भेद देह में कल्पित देह में सत्य बुद्धि हो तो वर्णाश्रम सत्य होगा देह पार्थी का नहीं तो वर्णाश्रम पार्थी का नहीं व्यावहारिक किंतु तो ऐसा अभिमान नहीं शुद्ध चैतन कूटस्थ चैतन्य को लक्ष्यार्थ को समझ करके अहमअिकार बुद्धि करते हैं उनके लिए न उपासन कर्म उनके लिए इसे अभिमान नहीं तो उपासना कर्म नहीं हुआ कर्म करने वाले उपासना करने वाले भेद दृष्टि करने वाले अपने वर्णाशन अभिमान करने वाले अज्ञानी के लिए कर्म है सप्तम अस्सी आत्मी इत्यादि सूची प्रमाण अद्वैत दर्शन से उपासना आदि उपासनाधि विरोध भाव की मताधो अस्ती आशंक त्रांतिमूल नई मिथ्या अभी शुरुपक्षी अद्वैतर्शन उपासना आदि विधि विरोधा नहीं भीरोधा नहीं उपासना आदि से कर्म विधि विरोध नहींकरण वहाँ कि अन्मतों के साथ विरोधे मता अन्य मत मतांतरम ऐसे मतांतर एक नहीं कितने मतांतर है उनके साथ विरोध होगा ऐसा शंका हमसे कहते ऐसा भ्रांति मूलक तो आत्महिमित आ जितने मतांतर सब भ्रांति मूलक है एक रज्जु देख रहा है बच्चा पास में देकर के बहुत बड़े बड़े लोग दूर से कहते ये सर्प है कोई कहता है जलधार है कोई तो कहता माला है वो चित्र बहुत लोग विरोध करते हैं और रज्जू को नहीं देकर के तो भ्रांति मूलक उनसे उसे रज्जु देखने वाले से ये सब विरुद्ध है माला आदि देखते हैं किंतु भ्रांति मूलक होने के कारण उन्हीं के साथ इसका कोई विरोध नहीं पारमार्थी का अद्वितीय वास्तव ही है, और उसके रज्ञान के कारण भ्रांति से विभिन्न प्रकार कल्पना करते है कोई विरोध नहीं दृढ़ सुनो निश्चिता <laughs> <द्वैतिनु> <laughs> परस्परं परस्परं न न विरुध्यते विरुध्यते व्यवस्था वस्थु निश्चि दृढ़ निश्चिता परस्परं विरध्य ये ही अरब ना विरुद्ध थे उनके साथ ही अद्वैत दर्शन का कोई विरोध नहीं द्वैतवादी लोग स्वसिधांत व्यवस्था सुख <coughs> अपने अपने सिद्धांत तो अलग है उसी व्यवस्था में निश्चित तो, निश्चित तो होकर के यही परम है, तो और बाकी सब गलत है ऐसे उसमें अत्यंत तो दृढ़ निश्चित तो होकर के परस्परम में विरुद्ध थे और में परस्पर विरुद्ध है कोई कथ ही सत्य कोई कथ ही सत्य उसमें वैष्णव मत शाक्त मत शैव मत वैष्णव बताएं फिर कोई किसके भक्त कोई राम भक्त है तो कोई कृष्ण भक्त है तो कोई विष्णु भक्त है विभिन्न प्रकार मत सब हे रहे उसमें फिर सांख्य योग न्याय वैशेषिक बौद्ध जैन ये सब दर्शनों में भी द्वेतवाद में भी परस्पर बहुत विरुद्ध है परस्परम विरुद्ध जन्ते ते ही एय न विरुद्ध सिद्धांत अद हमारा अद्वैत वो उनके साथ कोई विरोध नहीं टीका श्लोक तात्पर्य वक्त भूमिका करो श्लोक के तात्पर्य कथन करने के लिए पहले भूमिका करते भगवान भाष्यकार शास्त्रोपत्तिभावधारित्वाद्यादर्शनम सम्यक दर्शनम तद बाह्यवाद मिथ्यादर्शनम अन्य शास्त्र आगम प्रमाण उपपति युक्ति ये दोनों के द्वारा अवधारित निश्चित होने से अवैध आत्मदर्शन सम्यक दर्शन अद्दीत आत्म दर्शन ही तद बाह्यवाद शास्त्र और युक्ति युक्ति्य होने से अन्य मिथ्यादर्शन तो जैसे भिन्न जितने एक तो मिथ्या है टीकाने तद्वाह्यवाद तो तत्शब्द तो तो तो न शास्त्रुपत्ति गृह्य थे तत्शब शास्त्र और उपपति शास्त्र स्थिति शास्त्र प्रमाण युक्ति बाह्य द्वैत दर्शन से मिथ्यादर्शन से हेतुंतर पर अवतरित से श्लोक से दर्शन द्वैतर्शन दर्शन, दर्शन है उसके लिए दूसरे हेतु परक है हे। आगे श्लोक दूसरे हेतु कथन करने वाला है अवतारित से श्लोक से दर्शयती इसमें हेतुंतर पर दर्शी ये आगे श्लोक थी दर्शन, है दर्शन उसके लिए दूसरे हेतुपरक है मिथ्या तो है भ्रांति मिथ्यार्थ विषय कौन से, से भ्रांति राग देशादी दोषार्थ पद तो राग देशादि दोष के दोष युक्त तो है ठीक है आदि शब्द न राग द्वेष मदमादय रागदमान कामक्रेस दोष से स्वीए स्वीएम सिद्धांत व्यवस्थापय तत्वज्ञानम तो प्रभुता कोषास्पत्म तो इत्यापति पूर्वशिख्या अपने अपने सिद्धांत की व्यवस्था करने के लिए तत्वज्ञान तो को विषय करके प्रभुत्व होते तत्वज्ञान तो के लिए तो परस दोषास्पद क्यों होगा कथम प्रश्न <laughs> रागदेशादी दस्पद क्यों कथम उसका श्लोकाक्षर योजना परिहित श्लोकाक्षर योजना करके सिद्धांत परिहार करता है स्विद्धांत व्यवस्था तो सु उसका अर्थ सिद्धांत रचना नियम नियमित अपन सिद्धांत तो रचना का नियम है न द्वितिन द्वितिन कौन कपिल कणाद बुद्ध अर्तादि दृष्टि अनुसार न कपिलख्य मत कणाद वैशेषिक बुद्ध आहत जैन इत्यादि दृष्टिकोण का करने वाले द्वितिन निश्चिता छोटे छोटे मतों बहुत ही विधेरे आ जाते हैं थोड़े बौद्ध का थोड़े जैन का थोड़े का द्वैत का लेकर अपने का अलग मनाना चाहते हैं ऐसे जितने मतों बनाएंगे कुछ ना कुछ कहाँ से थोड़ा कहाँ से थोड़ा लेकर अपने कुछ ले करना चाहते हैं ये इस है इसमें इसलिए इसे नाम नहीं लिया जो शास्त्रीय है उनका नाम लिया और शास्त्रीय तो बहुत ही द्वैतन निश्चिता है निश्चय कैसे निश्चय है एवं परमार्थो स्थितिश्चय ना तनता प्रतिपक्ष आत्मन यही परमार्थ है था अन्य नहीं।, नहीं।, नहीं हमारे मत ये बाकी गलत है तत्त तत्व अनुरूपता उसे आसूक्त होकर करके अभिनय से आग्रह करके ये ही ही है दुराग्रह रखते ही हमारा है प्रतिपक्षम से आत्म न और बाकी जितने अपने विरोधी उसका द्वेश करते कम दुषंत देश का अनुग्रह टीका नहीं रागास्पदत्त के भी ते ठीक है अपने मत में उनकी आसक्ति है अनुराग है किन्तु राग है द्वेश कैसे हुआ इसलिए कहते प्रतिपक्ष दुषंत प्रतिपक्ष जो अपने विरोध देखते हैं उनका देश करते तो देश से भी हो गया राग देश से है इस तरह विभाजते परस्परम विरुद्ध सिद्धांत दर्शन निमित्त में परस्परम अन्य विरुद्ध अपने सिद्धांत दर्शन को निमित्त करके ही परस्पर विरुद्ध करते हैं तेर अनन्य विरोधी भी अस्मद अयम वैदिक सर्वानन्यवाद आत्मिक दर्शन थे तेरना विरुद्ध थे अहंकार वैदिक अनन्य विरोधी भी परस्पर विरोधी द्वैतवादी जितने हैं उनके साथ अस्मदीय हमारे जो अयम वैदिक वेदमूलक सर्वानन्यवाद सब अनन्न्य है अपन से भिन्न कुछ नहीं जितने विरोध करने वाले द्वैतवादी भ्रांत है सब अपने से भिन्न कोई है नहीं सब नहीं, एक आत्मा से अतिरिक्त सौ मिथ्या है।, सब जो कुछ दिखता है आत्मा ही अद्वित आत्मा ही सब रूप से दिखता है इसलिए उनके साथ विरोधी क्या करेंगे जितने अतिरिक्त है ही नहीं तो अध्यस्त वस्तु अपना ही स्वरूप है अन्य रूप से दिखता है भ्रांति के कारण आत्मीय का तो दर्शन पक्षा विरुद्ध कोई विरुद्ध नहीं अपने हाथ पाद आदि के साथ कोई विरोध झगड़ा विरोध नहीं करता है अपने हाथ पाद आदि अपना ही है ठीक इसी प्रकार पारमार्थिक अद्वैत में विभिन्न प्रकार से दिखता है तो किसके साथ विरोध करेंगे अपने मुखो में मुख एक के दर्पण टेला मेला बहुद्र का दर्पण दर्पण में भिन्न भिन्न मुख दिखने लगा तो देखिए किस मुख से विरोध करना वो तो अपना ही मुख भिन्न उपाधि कारण अलग अलग उपाधिता है तो विरोध नहीं होता अपने हाथ पाद आदि के साथ कोई विरोध नहीं करता है अपना ही हाथ पाद है ठीक इस बात अवैत जितने मत है अद्वैत में सब ही अद्वैत का ही अन्य प्रकार प्रतीत होती तो अपना ही स्वरूप है इसलिए उनके साथ हमारा तो कोई विरोध नहीं क्योंकि अद्वैत से अतिरिक्त कोई है ही नहीं यदि वादी न प्रत्येक स्विद्धांत उपस दर्शन तधारणार्थम अन्योन्न वादि विरोधम आचरन तो वादियों का जो प्रत्येक अपने सिद्धांत तो माना गया है दर्शन उसको निश्चरण करने के लिए ही यथार्थ हम यही इसको पुष्ट करना यही सिद्ध करना अन्य विरोधम आचरण परस्पर विरुद्ध करते न तेर नवत दर्शन विरुद्धमानं अध्यवस्यति उनके साथ अव्य दर्शन विरुद्ध होता ऐसा निश्चय नहीं होता है कैसे यथास्वकीय चरणादि भी आघाते कदाचित आचार्य भी जाते कभी अपने हाथ का चरण आदि आघात हो गया शरीर में कहीं कुछ लग गया हाथ ऐसे करते कहीं अपने शरीर अंगुली कहीं शरीर में लग गया अंक आदि में कहीं लग जाता है कभी तो किसके साथ है विरुद्ध नहीं होता कदाचित कर चरण आदि भी आघात होने पर आचार्य से बेस्ट नहीं होता है परबुद्ध्य बुद्ध अभावात क्योंकि उसमें चरण आदि में, तो में। पर नहीं पर के साथ विरुद्ध होता है वो तो अपना ही विरुद्ध किसके साथ होगा तथा द्विताभिमानी भीर उपद्रवी द्वेताभिमानी उपद्रव करते हैं छिद्र कृत भी उपद्रव करते हैं, करने पर भी वो उपद्रव जितने भी करें, करने पर भी अवैध का उनके ऊपर द्वेश नहीं होता क्यों नहीं होगा सर्व अन्य पर जितने हैं द्वैत बुद्ध द्विती वो अपने आत्मा से अतिरिक्त ही न अपने स्वरूप से भिन्न ही न सर्व अपना और उसमें अध्यास्त में परबुद्धि नहीं अध्यास्त अधिष्टान चौथित ही नहीं जितने जो अद्वैत समझ लिया जानता अद्वैत ही पारमार्थिक और जितने है अध्यास्त अध्यास्त की सत्ता अधिष्ठांत नहीं तो अध्यास्त में परबुद्धि ही नहीं अपन से भिन्न कुछ नहीं और एक आत्म तत्व ही है अत्य भिन्न नहीं आत्मा से भी कुछ नहीं नेह नाना सिक्चन भ्रम से भी कुछ भी नहीं तो द्वैत आदि भ्रम से भिन्न नहीं तो उसमें परबुद्धि नहीं उनसे विरोध कैसे होगा परबुद्धिया बाबा अद्वैत दर्शन से सम्यम कथम प्रदर्शित प्रक्रिया प्रतिपन्नं प्रतिपन्न अवैत दर्शन ही सम्यग दर्शन है इसकी प्रतीक्षा किंतु इसी प्रक्रिया से कैसे उसका ज्ञान तो हुआ कि यह सम्य दर्शन ऐसा शंका हमसे कहते एवं राग देशादी दस्पत्व सम्यक दर्शन में अभिप्राय जितने देत द्वैतर्शन रागदेशादीदोषयुक्त अद्वैतदर्शन राग देशादोष के बुद्धि दर्शन है दशाद आत्मीकबुद्दिग्दर्शन दैतपक्षेर अद्वैतपक्ष विषयद्वारके विरोधे अगम्यमें पक्ष का विरोध देत द्वैतपक्ष मनते अद्वैतपक्ष का विरोध कैसे विषय द्वारा का अद्वित पक्ष का विषय है एक अद्वितीय ब्रह्म वो हो नहीं सकता इतने सब्वैत प्रपंच अद्वितीय ब्रह्म कैसे होगा ऐसे यदि विरोध से देखते है कथम अविरोध बाई थी फिर द्वेतवादी तो अद्वितवादी के ऊपर वो देखते हैं कि ये विरुद्ध कहते हैं अद्वितय कैसे हो सकता है जब विरोध मानते हैं अब कहते तो है हमारे उनके साथ कोई विरोध नहीं तो विरोध बासी हुई शब्द अविरुद्ध शब्द से कैसे करते हैं अविरुद्ध शब्द पर भी कैसे करेंगे इतना आशंक हो समत परियालोचना ताबत अविरुद्ध हमारे मत जो विचार करते हैं हमारे कोई विरोध नहीं वो भले हमारे ऊपर विरोध करे हम जो विचार करते हैं हम अद्वैत दस, अद्वैत से अद्वितीय आत्मा से अति से कुछ भी नहीं जो पर कोई नहीं तो पर बुद्धि जहाँ नहीं तो वहाँ विरोध नहीं हो सका है इतिहास परमार्थो परमार्थो परमार्थो उच्यते। उच्यते। अद्वैत परि दैत उच्य अद्वैत के विध्यते अद्वैत ही परम तद्भेद्वे द्वैत तद्भेद उच्यते परमा अद्वैते हैं अजित में द्वैते है उसका भेद उसमें अद्यस्त उसका विवर्त है अद्वैत का विवर्त है द्वैत अधिष्ठान ब्रह्म का विवर्त सारा प्रपंच अद्वैत अधिष्ठान उसका विवर्त है द्वैत सब कुछ तुभय था अजुद्वतवादी है पार्थिद अध्यस्त द्वैत जितने द्वेत है अधिष्ठान में अद्वैत में अध्यस्त है एक पारमार्थिक बाकी सब व्यावहारिक अध्यस्त है ते हम उभय था द्वैतम उनके मत में उभय था द्वैत ही है अध्यस्त भी द्वेत भ्रांत भी द्वेत सत्य भी द्वेत पारमार्थिक भी द्वैत है और पारमार्थी का भ्रांति भी द्वैत ही उभय था द्वैतम तो जितने वो द्वैत कहते हैं हम सब द्वैत को मानते हैं द्वेतो को हम नहीं मानते नहीं द्वेत को मानते किंतु उससे अतिथ्य अधिष्ठान सत्य है इसको मानते पारमार्थिक वो केवल द्वैत को ही जिसको हम अध्य कहते उनमें से किसी को पारमार्थे किसी को अध्यक्ष मान करके उस द्वितम तेना इसलिए उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं क्योंकि जो द्वैत है वो अद्वैत का विवर्त है अद्वैत ही द्वैत रूप से दिखता है अद्वैत अधिष्ठान से भिन्न द्वैत कुछ है ही नहीं इसलिए अध्यक्ष की सत्ता अधिष्ठान से अद्वेता होने से द्वित अपने से भिन्न ही नहीं जिसमें भिन्न बुद्धि पर बुद्धि नहीं उसके साथ हमारा कोई विरोध नहीं विरुद्ध से अविद्ध है तेनालीरु से कहता है मिथ्या रूप द्वैत के साथ अद्वैत का विरोध नहीं होगा क्योंकि मिथ्याभूत द्वैत अद्वैत का विवर्त है उसके साथ विरोध नहीं होगा किन्तु परमार्थभूत तेन विरोध से आद जो वास्तव द्वैत है उसके साथ विरुद्ध होगा आप कहते पारमार्थिक अद्वैत कहते पारमार्थी पारमार्थिक पारमार्थिक्वैत के साथ अद्वैत का विरुद्ध होगा ये आशंक्य तथा तो भी तो द्वेत में नास्तिक मत ऐसा द्वेत है नही पारमार्थी का पारमार्थिक अद्वेत नहीं कोई मान लेने से वो रजू का सर्प मान लिया वो सर्प है ही नहीं हुआ पारमार्थिक नहीं तो विरुद्ध किस होगा ऐसा मुभय था द्वैतम वो दोनों को ही द्वैत मानते पारमार्थिक अपार्थित दोनों को द्वैत मानते दैत नाम परमार्थत् अपरमार्थत् द्वैत तो में व्यवहार गोचरीभूत परमार्थत्व तो नहीं व्यवहार करते हैं दे तुक तो ही अपरमार्थत्व तो व्यवहार करते दैत तो भी दैत तो में भी व्यवहार व्यवहार का विषय परमार्थत्व दैत्य ही व्यवहार का विषय अपरमार्थत्व में भी द्वैत ही व्यवहार का विषय सब व्यवहार का विषय द्वैत ही कुछ परमार्थ मानते कुछ अपरमार्थ मानते अपरमार्थ कहेंगे व्यवहार का विषय द्वैत ही सबसे संप्रतिपन्न द्वैतवत मिथ्या इतने पहुंचते थे हम तो मानते हैं जिस प्रकार कुछ द्वैत मिथ्या है प्राथिभाषिक जिसको कहते हैं स्वप्न दृश्य आदि मिथ्या है कुछ द्वैत मिथ्या होने से अन्य व्यावहारिक द्वैत को जिसको पारमार्थिक कहते हैं हम कहते व्यावहारिक द्वैतम मिथ्या प्रातिभाषी का द्वैतवत्त सम्प्रतिपन्न द्वैतवत् उनके दोनों okay. है कुछ प्रातिभाषी कुछ व्यावहिक जो व्यवहार में आकाशवादि भेद दिखता है उसको पारमार्थिक मानते हैं राज्य सर्प सपन दृश्य परमार्थिक राज्य सर्प सपन दृश्यदि द्वैत को हम दृष्टान्त बना करके व्यावहारिक अ द्वैत में मिथ्यात्व सिद्ध कर देते हैं कैसे तत्व संप्रतिपन्न द्वेत पति मिथ्या व्यावहारिक द्वैतम परमार्थत्व नभिमतम द्वैतवादी लोग जिसको परमार्थ मानते हैं जो व्यावहारिक द्वैत जितने द्वेत है मिथ्या संप्रतिपन्न द्वैतपत सपन दृश्य द्वैतिक इसके द्वारा मिथ्या सिद्ध हो जाता है। इत स्थित न द्वैते न अद्वैत से विरुद्ध शक्य संको भवती द्वैत के साथ अद्वैत का विरुद्ध शंका ही कर सकती कि द्वैत मिथ्या है पारमार्थिक है ही नहीं पारमार्थिक होता हो पारमार्थिक द्वैत के साथ पारमार्थिक अद्वैत का विरोध होगा और अपारमार्थिक अद्वैत के साथ अद्वैत का विरुद्ध नहीं होगा ठीक जिस प्रकार अपारमार्थिक जल के साथ मरुभमि का कोई विरोध नहीं मरुभमि वास्तव है और उसमें कल्पित मरीचि का जल्दी श्लोक करोति। श्लोक के द्वारा जिस प्रश्न का प्रतिषेध निराकरण किया जाता है वो तो प्रश्न पहले करते है विरोध्यु से देश के साथ विरोध नहीं उच्य श्लोकाक्षरा अर्थम आच्यान हेतु श्लोक के शब्दों का अर्थ कहने वाले कहते हुए हेतु कहते हुए अद्वैत पर हीस्म पद्वैत ना तरव दैतक अद्यतक दीक्षत अद्वैत कार्य प्रमाणमा का कार्य दैतमेवाद्वित स्पष्ट एक अद्वित ब्रमित आगे दीत होता तो अदतक कारणाद भेदन श्रुति प्राण्याद्वैत अवैत कार्यता सत्य निषेधार्थ त्वैतर्शनन विरुद्ध मत अवैत का कार्य द्वैत कहेंगे तो कहते अद्वैत सत्य है तो उसका कार्य भी सत्य होगा तो श्रुति में स्पष्ट कहा गया कार्य से कार्य का कारण से कार्य नहीं है मृतिका वह सत्यम विकार विकार सूत्र में स्पष्ट कर दिया कारण ही सत्य है कार्य वास्तव नहीं कार्य नाम मात नाम मात्र नाम है विकार मिथ्या तो का है कार्यत्व से कार्य कारण न सत्य निषदात सूच में कार्य का कारण से भेद न सतहीन अवधिता है मित्य के बिना घटकी सताहीन तंत्र के बिना पतहीन तत्यम तो आ जो अद्वित ब्रह्म तो है सदैव समय कह करके तम स आत्मा तत्म जो अद्वित ब्रह्म है वही सत्य है वही आत्मा है तुम वही हो ऐसा कह करके अवधान क्या, क्या? वही सत्य है अद्वैत दर्शनन द्वैत दर्शन के साथ न विरुद्ध न अद्वैत दर्शनन द्वैत दर्शन के साथ विरुद्ध है किन्तु क्योंकि द्वेत सत्य ही नहीं अद्वैत कल्पित कारण से अति अद्वैतदर्शन द्वैतदर्शन अविधम एव जिस्तम अद्वैतदर्शन द्वैतदर्शन से अविुद्ध है मिथ्याद्वैत के साथ अद्वैत के कार्य द्वैत वास्तव ही नहीं उसके साथ अद्वैत का कोई विरुद्ध नहीं मिथ्य से घट बना घट के साथ मिथ्ये का कोई विरुद्ध नहीं मिथ्य साथ ही नहीं उपपत्ति ज्युष्टि एक दीयम तत्जुजत इत्यादि श्रुति है उससे अद्वैत ही पावनाधिक अद्वैत उसका कार्य उपपति युक्ति युक्ति है ठीक है तामे वह उपपत्ति संक्षिप दर्श इस को संक्षेप करके दिखाते हैं भाषे सचित्त स्पंदनाभावे समाधो मूर्खाया अभाव चित्त के स्पंदन होने पर ही द्वैत दिखता है चित्त स्पंदन नहीं तो द्वेत नहीं दिखता है मनोदुश्य द्वेतम देतम किंचित सचराकरण मनुष्यमी भावे द्वेतम नैव को लनोअमिभाव हो जाता है शांत हो गया द्वैत दिखता नहीं समाधि काल में मूर्खावस्था में सरश्रुतिवस्था में मन चित्त का स्पंदन नहीं होने से द्वैत नहीं रहता दिखता नहीं स्वयचित मिथ्या ज्ञान उपर में सती द्वैत दर्शन भाव अद्वैतिया में आदि से मूर्खा समाधि चित्त स्पंदन नहीं रहा सरस्वती चित्त का प्रलय हो गया समाप्त आदि में चित्त निरुद्ध हो गया मिर्चा में भी चित्त का नहीं कार्य कर होता है तो समाप्त हो गया द्वित दर्शन नहीं होता है अब्वित सिद्ध होगा तपन व जागृत भेदान उत्पत्ति दर्शनार्थ स्वप्न जैसे जिनकी उत्पत्ति होती है मिथ्या है जागृत भेद की उत्पत्ति दर्शनार्थ इति पति ये भी मिथ्या है जिनकी उत्पत्ति होती है अद्वित भ्रम आकाशवादी की उत्पत्ति हुई तो मिथ्या है जैसे सपन दृश्य उत्पत्ति वाले मिथ्या इसी से उपतम अद्वैत कार्यम द्वैत अद्वैत का कार्य न तो कारणम तत्व कार्य प्रतिभा से विरुद्ध होते कारण कार्य आभास से विरुद्ध नहीं होता कार्य जिस प्रकार दिखे कारण का ता उसके साथ कोई तो विरुद्ध नहीं कार्य तो अलग दिखता है कार्य सेवाचारंभण मात्र कार्य तो वाणी का आलम्बन मात्र कुछ कार्य सत्य नहीं कारण अतिरिक्न अभाव कार्य कारण के बिना ये कारण उपाधान कारण के बिना कार्य ही नहीं कार्य उपा ना है उपाधान कारण मिट्टी के बिना घट्टु तंत के बिना पटकुछ इत्या भाग्य दिन इसका व्याख्यान करते हैं अद्वैत का भेद ही दी दैतमें अद्वैत विरुद्ध पर साथ अद्वैत का विरुद्ध हो जाएगा अपरमार्थ द्वैत के साथ अद्वैत का विरोध नहीं हो परमार्थ द्वैत के अंश के साथ अद्वैत का विरोध हो जाएगा ऐसा शंका करने पर कहते तो द्विधा व्यवहार है भी दो प्रकार द्वैत व्यवहार करते हैं राज्य सरकार के परमार्थ है आकाशवादी के परमार्थ व्यवहार करने पर भी द्वैत द्वैतत्वादय संप्रति पर मिथ्या तो मिथ्या आकाशवादि मिथ्या द्वैतत्वाद सपन द्वीत सप्न द्वैत जैसे मिथ्या है इस प्रकार जागृत काल में जितने प्रपंच हैद तो तो मिथ्या द्वैतत्व तो हेतु के द्वारा मिथ्या सिद्ध हो जाएगा न तेनाध अद्वैत से इसलिए मिथ्या द्वैत के साथ अद्वैत का कोई विरोध नहीं मिथ्या जल के साथ मधुनी का कोई विरोध नहीं इसे मनुमान सनासन आ यदि च भ्रांता नाम द्वैत दृष्टि अस्माक अद्वैत दृष्टि अभ्रांता भ्रांतों की द्वैत दृष्टि अभ्रांत की अद्वैत दृष्टि उसमें कोई तेन अयम हेतु, हेतु न विरुद्ध से हमारे पक्षी नक्ष कोई नहीं भ्रांत के साथ का तो इंद्रमा भी शुटिस शुटिस माया से अनेक रूप प्राप्त करते वास्तव नहीं तो तब दीय अस्ती अतिरिक्त द्वितीय है ही नहीं भ्रांति मूल द्वे ती अत दर्शनम प्रमाण मूलम अविरुद्धम कहा द्वेतन हो गया भ्रांति मूलक भ्रांति मूल मूला ये साम दर्शन दसन तय ही द्वेत दर्शनी भ्रांति मूलक द्वेत दर्शनी के साथ अवैत दर्शन प्रमाण मूल अविरोद्धम कोई विरुद्ध नहीं इसको दृष्टान्त नई दृष्टान्त दे। देख रहे कहते यथा मतगजारूढ़ उन्मत्तम भूमिष्ठम प्रति कोई मतगज में आरूढ़ कर जा रहा है और कोई भूमि में खड़ा है आदमी वो पागल है जैसे उनके रस्ते थे भूमि ने कहा जो नीचे खड़ा है बोलता है गजारू लो हम नीचे खड़ा है पागल विम्ब है मैं भी बड़े हाथी पर चढ़ाऊँ तुम्हारे हाथी को मेरे ऊपर चढ़ाओ क्या कहता है गजारू लो हम बाहर है मामपति मेरे ऊपर तुम्हारे हाथी को चढ़ाओ कब तो कर मैं भी गजार उड़ाऊँ एक बुर्बान कोई नीचे खड़े होकर बोला है पागल बोल रहा है मैं क्या? हाथी पर बैठा हूँ मेरे ऊपर हाथी चढ़ाओ तोने तर भी तम प्रति न बाहेती तो मत बाहे तो क्या कोई, उसके विरुद्ध क्यों चढ़ाएगा उसके साथ विरुद्ध नहीं कागर जैसे बोलता मैं बड़े हाथी, तो तो, हाथी तो पर बैठाऊँ हम तो तुम्हारे सामर्थ्य तो तुम्हारे हाथी को बने ऊपर चढ़ाओ तोने पर न बाहेती अविरुद बुद्धियां उसके साथ कोई विरोध नहीं तत्व उसी प्रकार है प्रकार द्वैतवादी के साथ अद्वैतवादी नहीं करता तो पारमार्थी और परमार्थी जितने कहते हो सब हम इच्छा मानते प्रातिभाग द्वे को दृष्टांत बना करके सब व्यावहारिक हम मानते जितने वो वेतवादी कहते हैं बड़े प्रयत्नों जीव, का सिद्ध करके हम सब व्यावहारिक मानते उपासना उपास्य ईश्वर ईश्वर की कृपा जीव भेद जीवों का भेद जीव ईश्वर भेद उपासना आदि जितने कर्म उपासनादि सब व्यावहारिक हम प्रामायण मानते व्यावहारिक व्यवहारिक पारमार्थ नहीं मानते पारमा वेद तो व्यावहारिक हमको सब इस तरह ही जो तुम कह तो हम व्यावहारिक मानते ही है इसकी गुरु क्या है कार्यकारण भूते देते फलित कारण हो गया अद्वित कार्य हो गया द्वैत ज्वैन विरोध फलित तथा ने तथ पर ब्रह्मवीद आत्मेव द्वेतना ब्रह्मविदेत द्वेतन आत्मय परमाश द्वैतवादी जितने उनका आत्मा ही ब्रह्मवीद अपने तो ब्रह्म सबके सार्वभूता आत्मा आत्मा अभूत अंतरात्मा में ही सबके आत्मा हूँ मैं क्या सदेह को लेकर नहीं लक्षा शुद्ध चैतन्य में ही सबके आत्मा So, वादियो, वादियो, जितने नाम, नाम तो द्वेतवादी हो अद्वैतवादी हो जड़ चेतन जितन सबका अपना प्राष्ठिक पक्ष पर्यालोचना तो द्वैतपक्ष अद्वैत पक्ष विरुद्ध न भगवती फलित रहती द्वैतों का और अद्वैतों का प्रातिष्ठिक पक्ष प्रातिष्ठिक प्रतिसंभव विशेष पक्ष उनका अलग पक्ष इनका अलग पक्ष पर्यालोचना का अनुप्रह निश्चय हो जाता है पारमार्थिक अद्वेत है अद्वेत उसका विवर्त है उसका कार्य है कार्य कारण से अतिरित नहीं है कार्य विवर्तवाद है वेदांतिक कार्य विवर्त है उसे तो आरंभ नहीं होता है घटपट आदि वस्तु वह तंत्र ही पटर रूप से दिखता है पट तंत्र का विवर्त अनिर्वचनीय वो कार्य उससे भिन्न नहीं अभिन्नभिन्न नहीं वो कार्य से अतिरित है ही नहीं इसलिए वह वस्तु तो निश्चा है कार्य दोनों पक्ष विचार करने पर द्वित पक्षों के साथ अद्वित पक्ष विरुद्ध न्वित पक्ष जीतने हैं वास्तव तो उनका स्वरूप अवैध उनका आत्मा हम अवैत अद्वित आत्मा हम है ऐसा निश्चय उसका है और बाकी सो अध्यक्ष अ कार्य कारण से भिन्न नहीं है उसमें पर बुद्ध नहीं तो कोई हमारा विरुद्ध नहीं फलित निष्पन्न हुआ करते न अयम हेतु नस्मत पक्ष न विरुद्ध उनके साथ हमारे पक्ष कोई विरुद्ध नहीं ओ भद्रणे क्षमया मेवा भद्रम पशेम कृष्ण